महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व ष्ठोध्याय धृतराष्ट्र द्वारा राजनीति का उपदेश वाच मंडला च बुद्ध्यता परेशान आत्मन तथा उदासीन ग चा मध्यस्था चारत चा धृतराष्ट्र ने कहा भरतनंदन तुम्हें शत्रुओं के अपने उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के मंडलों का ज्ञान रखना चाहिए चतुर्ण शत्रुजाता सर्वेशम आततायीना मित्रम चा मित्र मित्र च बोधव्यम तेरी कर्षण करशन, दर्षण चार प्रकार के शत्रुओं के और छकार के आताताइयों के भेदों को एवं मित्र और शत्रु के मित्र को भी पहचानना चाहिए तथा जनपद दुर्गा विविधान चला चुश्रेष्ठ अवत्षा यथेक्षक तेज द्वादश कौंते वैवशियात्मका मंत्री प्रधान गुणा ष्ठी द्वादशं प्रभु एक तमंडलम्त्याहुआचारीति कौविदा कुश्रेष्ठ अम अर्थ मंत्री जनपद देश नाना प्रकार के दुर्ग और सेना इन पर का इनप शत्रुओ कथेष्ट है। अतः इनकी रक्षा के लिए सदा साधान प्रभो कुन्त बाह प्रकार मन्त्री के अधिन रने वे कृषि आदि साट गुण और पूर्वोक् बार प्रकारे मनुष्य इन सो नीतिज्ञ आचार्यो ने मण्डलनाम दा है कृषि आदि आ सन्धानकर्म है बाल आदि बोस बाल आदि बीस असन्धेय है नास्तिकता आदि चौद दोष है और मन्त्र आदि अहती तीर्थ है उन सब का विस्तारपूर्वक वर्णन पले आचुका है अत्र साटगुण्यमायत्तम युधिष्ठिर निबोध तृद्धिक्षयौ च विज्ञेयौ स्थानं च पुरुष युधिष्ठिर तुम मण्डल को अह जानो क्योंकि राज्य की रक्षा के संधि विग्रह आदि छ उपायों का उचित उपभोग इन्हीं के अधीन है कुुश्रेष्ठ राजा को चाहिए कि वह अपनी वृद्धि क्षय और स्थिति का सदा ही ज्ञान रखे दिवसपत्या महाबाहो ततः पाढ्य गुण्य गुणा यदा स्वक्षो बलवान पर पक्ष तथा बलुन कौंती महाबाभू पहले राज प्रधान बारह और मंत्री प्रधान साठ इन बहत्तर का ज्ञान प्राप्त करके संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय इन छह गुणों का यथाव यथावसर उपयोग किया जाता है कुंति नंदन जब अपना पक्ष बलवान तथा शत्रु का पक्ष निर्बल जान पड़े उस समय शत्रु के साथ युद्ध छेड़ कर विपक्षी राजा को जीतने का प्रयास करना चाहिए परे संधि समाह परंतु जब शत्रु पक्ष प्रबल और अपना ही पक्ष दुर्बल हो उस समय छेड़ शक्ति विद्वान पुरुष शत्रुओं के साथ संधि कर ले द्रव्याण संचयस्व कर्तव्य सोमहादा समर्थ समर्थो यहाँ नचरेण भारत तथा विचारियत भारत राजा को सदैव द्रव्यों का महान संग्रह करते रहना चाहिए जब वह शीघ्र ही शत्रु पर आक्रमण करने में समर्थ हो उस समय उसका जो कर्तव्य हो उसे वह स्थिरतापूर्वक भली भांति विचार ले विपरीत भारत, भारत यदि अपनी विपरीत अवस्था हो तो शत्रु को कम उपजाऊ भूमि थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता पीतल आदि धातु तथा दुर्बल मित्र एवं सेनाधि देकर उसके साथ संधि करे विपरीता स्विधिशारद्यपुत्रिपे भरतर्षभ विपरीत न तथ्येयुत्र क्याचिदापति तस् सोपाय योपात्रवी यदि शत्रुकी विपरीहोर और वह संधि के लिए प्रार्थना करें तो संधि विशारद पुरुद उससे उपजाऊ भूमि सोना चांदी आदि धातु तथा बलवान मित्र एवं सेना लेकर उसके साथ संधि करें अथवा भरतश्रेष्ठ प्रतिद्वंद्वी राजा के राजकुमार को ही अपने यहा जमानत के तौर की चेष्टा कर् करना अच्छा नहीं है बेटा यदि कोई को तो उचित उपाय और मन्त्रणा के ज्ञाता तुम जैसे राजा को उससे छूटने का करना चाहिए प्रकृति राज इन्द्रराजादि इद क्रमेढ युगपत् महाबल पीड़न स्तंभनम चय कोशंग तथई राजेंद्र प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र अंध बधिर आदि मनुष्य हो उनका भी राजा आदर करे महाबली राजा अपने शत्रु के विपरीत क्रमशः अथवा एक साथ सारा उद्योग आरंभ कर दे वह उसे पीड़ा दे उसकी गति अवरुद्ध करे और उसका खजाना नष्ट कर दे कार्यम जत्न शत्रुअह स्वराज्यम रक्षता स्वयं न चाहिश्युपगत सामंत वृद्धि में क्षता अपने राज्य की रक्षा करने वाले राजा को यत्न पूर्वक शत्रुओं के साथ उपरयुक्त बर्ताव करना चाहिए परंतु अपने वृद्धि चाहने वाले नरेश को क्षण में आये भी सामंत का वध खराप नहीं करना चाहिए कौनते यम निसे महिब जीत गणा भेदने योगम इथा समंत्री कुंती कुमार जो समूची पृथ्वी पर विजय पाना चाहता हो वह तो कदापि उस सामंत की हिंसा न करे तुम अपने मंत्रियों सहित सदा शत्रुगणों में फूट डालने की इच्छा रखना साधु संग्रहणाचै पाप निग्रहणा तथा दुर्बला नानवे बड़ी जसा अच्छे पुरुषों से बेल झोल बढ़ाए और दुष्टों को कैद करके उन्हें दंड दे महाबली नरेश को दुर्बल शत्रु के पीछे सदा नहीं पड़े रहना चाहिए वर्त राज सिंह तुम्हें वेद किसी वृत्ति अर्थात नम्रता का आश्रय लेकर रहना चाहिए यदि किसी दुर्बल राजा पर बलवान राजा आक्रमण करे तो क्रमश साम आदि उपायों द्वारा उस बलवान राजा को लौटाने का प्रयत्न करना चाहिए अशक्नु वंश्धा निष्पते स मंत्री कोशेना पौरदंडेन ये चाचा प्रियकार यदि अपने में युद्ध की शक्ति न हो तो मंत्रियों के साथ उस आक्रमणकारी राजा की शरण में जाए तथा कोष पूर्वासी मनुष्य दंड शक्ति एवं अन्य जो प्रिय कार्य हो उन सबको अर्पित करके उस प्रतिद्वंद्वी को लौटाने की चेष्टा करे असंभव तो सर्वस्या यथा मुख्यन निष्पते क्रमेण अन मुक्तिशा शरीर केवल यदि किसी भी उपाय से संधि न हो तो मुख्य साधन को लेकर विपक्षी पर युद्ध के लिए टूट पड़े इस क्रम से शरीर चला जाए तो भी वीर पुरुष की मुक्ति ही होती है केवल शरीर दे देना ही उसका मुख्य साधन है महाभारत आश्रम वास के परवड़ी आश्रम वास परवड़ी धित्राष्ट्रोपदेश इस प्रकार से महाभारत आश्रम पर्व के अंतर्गत आश्रम पर्व में धृतराष्ट्र का उपदेश विषय छठा अध्याय पूरा हुआ